इस तथ्य के प्रकाश में हम संसार के इतिहास की एक अद्वितीय एवं सबसे अपूर्व घटना को समझ सकते हैं हमारे इस श्रद्धास्पद मातृभूमि पर बारम्बार बरबर जातियों के आक्रमणों के दौर आते रहे हैं अल्लाह अकबर के गगनभेदी नारों से भारत गगन सदियों तक गूंजता रहा है और मृत्यु की अनिश्चित छाया प्रत्येक हिंदू के सिर पर मलराती रही है ऐसा कोई हिंदू न रहा होगा जिसे पल पल